सठो कत झूच संधिछेदो जय नो हतावकासो वंतासो उत्तम पूरीशो Ganiva yadiva raje niniva yadivathale yatharantho viharanti tammi ramane akam ramanaayani. थ नो वीकर सी ने का, का मगवेशनो धर्म के एक अत्यंत अनूठे सूत्र में आज प्रवेश होता है सूत्र इतना अनूठा है कि बुद्ध के अतिरिक्त वैसा वक्त है कभी किसी दूसरे व्यक्ति ने न दिया है न देगा बुद्ध की सारी विशिष्टता सूत्र में समाहित हैं। उनकी क्रांति उनके देखने का अनूठा ढंग उनकी बिल्कुल नई पहुंच बुद्ध के पूर्व बुद्ध के बाद भी सभी ने श्रद्धा के गीत गाए हैं सूत्र श्रद्धा के विरोध में है कठिनाई थी होगी थोड़ी समझने में लेकिन अगर समझ पाए तो श्रद्धा का सार समझना आ जाएगा ये सूत्र श्रद्धा के विरोध में है क्योंकि श्रद्धा के नाम पर बहुत कुछ चलता है जो श्रद्धा नहीं सूत्र श्रद्धा के विरोध में है क्योंकि बुद्ध श्रद्धा के बड़े गहरे पक्ष में उन्हें बड़ी चोट लगी होगी श्रद्धा के नाम से चलता हुआ जो देखा होगा उन्हें बड़ी पीड़ा हुई होगी वे श्रद्धा के विरोध में बोले लेकिन जो भी समझेंगे वो पाएंगे कि ये विरोध इसीलिए है कि श्रद्धा के वे बड़े हिमायती और पक्षपाती इसलिए जरा नाजुक है अक्सर ऐसा होता है कि धर्म के विरोध में वे ही लोग बोलते हैं जो धर्म के बड़े गहरे पक्षपाती होते और देखते हैं कि मंदिर मस्जिद का धर्म मुर्दा है और देखते हैं पंडित पुरोहित का धर्म झूठा है जब धर्म के नाम से चलते इतने झूठ देखते हैं झूठ की प्रतिमाओं की इतनी पूजा देखते हैं तो उनके भीतर आग जल जाती तब तो धर्म के विरोध में बोलते लेकिन अगर तुमने उनके शब्द ही समझे और उनकी आत्मा न समझ पाए तो चुप गए अक्सर ऐसा होगा अक्सर ऐसा हुआ है कि परम धार्मिक व्यक्ति तुम जिसे धर्म कहते हो उसके पक्ष में हो ही नहीं सकता तुम जिसे धर्म कहते हो वो धर्म ही नहीं है तो बुद्ध जब श्रद्धा के विपरीत में बोले तो समझना कि तुम जिसे श्रद्धा कहते हो उसके विपरीत बोल रहे हैं और बुद्ध जिसे श्रद्धा कहते हो वो तो तुम्हें अश्रद्धा जैसी मालूम पड़ेगी क्योंकि तुमने जिसे श्रद्धा समझा है वो अश्रद्धा है तुमने जिसे सीधा समझा है वो उल्टा है इसलिए बुद्ध जब सीधी बात कहेंगे तब तो तुम्हें उल्टी मालूम पड़ेगी इसलिए बुद्ध के इन वचनों को अपने विचारों की भीड़ से दूर रखकर समझने की कोशिश करना इन्हीं वचनों के कारण पूरा भारत बुद्ध से वंचित हुआ है बुद्ध भारत में जन्मे और भारत के ना रह गए ऐसा अनूठा अवसर इस देश ने गमाया है कि उसे भर पाने का कोई उपाय नहीं सारे एशिया पर बुद्ध का सूरज उगा भारत में जहां वे पैदा हुए थे वहां अस्त हो गए। भारत क्यों वंचित हुआ बुद्ध को समझने से भारत के पास बड़ी बनी हुई धारणाएं हैं धर्म की श्रद्धा की बुद्ध ने सब धारणाएं छिन्न भिन्न कर दी का उन्हें समझ लेते तो भारत की यह लंबी रात कभी की टूट गई होती अभी भी नहीं टूटी है अभी भी बुद्ध घर वापस नहीं लौट पाते अभी भी भारत के द्वार दरवाजे बंद बुद्ध शब्द ही घबड़ाता है भयभीत करता है दो साल ढाई साल भारत के पंडितों ने बुद्ध के खंडन में लगाए जैसे बुद्ध ही अधर्म के प्रतीक हो गए इससे बड़ा कभी कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ इससे ऊंची भगवत्ता की उड़ान किसी और ने नहीं ली अगर किसी को भगवान कहे तो वो यही व्यक्ति है और किसी ने अगर धर्म की गहनतम अनुभूतियों को पाया तो वो यही व्यक्ति है फिर भी क्या हुआ कि भारत जैसा देश न समझ पाया भारत जो अपने को धार्मिक कहता है भारत जिसकी बड़ी पुरातन परंपरा है बेबिलोन था कभी खो गया मिस्र था कभी खो गया यूनान था कभी खो गया सभ्यताएं आई और गई भारत बना रहा है हजारों सभ्यताएं बनी और मिटी, धूल होकर खो गई भारत का भवन खड़ा रहा बड़ा प्राचीन फिर भी इतना प्राचीन देश बुद्ध को न समझ पाया ऐसा मन में सवाल उठता है लेकिन सच यह है कि इस प्राचीनता का के कारण ही न समझ पाया बुद्ध इतने नवीन है इतने नित नूतन है कि बुद्ध को समझने के लिए नई आंख चाहिए जवान आंख कुआरा मन चाहिए भारत के पास बड़ा खंडहर जैसा मन है इसमें इतनी धूल जम चुकी है कि जब भी कोई नई सूरज की किरण आती तो सूरज की किरण भी धूल धमास में दब जाती जब भी कोई नया फूल खिलता है खंडहर इतना पुराना है कि कोई रीट गर के फूल को दबा देती है और मार डालती है यहां फूल खिलना ही कठिन हो गया घास पाथ खिलता है झाड़ झंखाड़ी उगते गुलाब और कमल खो गए जूही और बेलों की जगह नहीं रही इसलिए बहुत समझ के सुनना जो श्रद्धा से रहित जो अकृत को जानने वाला है जो संधि को छेदन करने वाला है जो हतावक आश थे और जिसने तृष्णा को वमन कर दिया है वही उत्तम पुरुष है जो श्रद्धा से रहित श्रद्धा का शास्त्र हम समझे। श्रद्धा का शास्त्र जैसा तुम जानते हो जैसा तुम मानते हो पहले उसे समझे उसे समझे बिना यह सूत्र न समझा जा सकेगा श्रद्धा का अर्थ है तुम्हें अपने पर श्रद्धा नहीं तो तुम किसी और का सहारा खोजते हो तुम्हें अपने पर भरोसा नहीं तो तुम किसी और का भरोसा खोजते हो थोड़ा सोचो लेकिन जिसे अपने पर श्रद्धा नहीं है उसे किसी और पर श्रद्धा हो कैसे सकेगी जिसे अपने पर श्रद्धा नहीं है उसे अपनी श्रद्धा पे भी कैसे श्रद्धा हो सकेगी जिसे अपने पर तो भरोसा नहीं है उसे अपने भरोसे पर तो कैसे भरोसा आएगा धोखा होगा दूसरे के भरोसे में तुम केवल आत्माश्रद्धा को छिपा लोगे दूसरे के पीछे चल के तुम चलने की जो कठिनाई थी उससे बच जाओगे दूसरे का अनुकरण करके वो जो खोज की चुनौती थी उससे चूक जाओगे अभियान है जोखिम से भरा तुम जोखिम नहीं उठाना चाहते तुम भोजन भी पचा पचाया चाहते हो कोई चबा दे कोई तुम्हारे मुंह में चबाया उगल दे ताकि तुम्हें मुंह भी नहीं चलाना पड़े जूठा भोजन करने से तुम्हें मिथली आएगी लेकिन जूठी श्रद्धा से तुम्हें मिथली नहीं आती कोई दूसरा दे देता है और तुम मान लेते हो इससे सिर्फ एक ही बात पता चलती है कि मानने का तुम्हारे मन में कोई मूल्य ही नहीं तुम दूसरे के उतारे कपड़े पहनने को राजी नहीं होते क्योंकि कपड़ों का तुम्हारे मन में कोई मूल्य है लेकिन तुम दूसरे के उतारे शास्त्र पहनने को राजी हो जाते हो इससे एक ही बात पता चलती है कि तुम्हारे मन में कोई मूल्य ही नहीं तुम इस बात को इतना व्यर्थ समझते हो कि अपने हुआ कि पराया हुआ कि न हुआ सब बराबर सत्य की गरिमा तुम्हारे मन में नहीं अन्यथा तुम उधारैसे स्वीकार करते सत्य और उधार सत्य और किसी और का एक पंडित एक चम्हार की दुकान पर जूते सुधरवाने गया था। जूते की हालत बड़ी बुरी थी तो चम्हार ने कहा दो चार दिन लगेंगे तो पंडित ने कहा तो बड़ा मुश्किल होगा दो चार दिन मुझे बिना जूते के चलना पड़ेगा जल्दी नहीं हो सकती दो चार घंटे में नहीं हो सकता तो उस समान में कहा ऐसा करो ये एक जोड़ी सुधरी पड़ी है ये तुम दो चार दिन पहन लो फिर तुम्हारी ठीक हो जाए ले जाना ये वापस कर जाना पंडित ने वो जोड़ी देखी वो किसी की और की जोड़ी थी जो उसने सुधार कर रखी थी उसने कहा सोच समझ से बात कर, मैं और किसी दूसरे के जूते उधार पहनूंगा किसी के पहने हुए जूते तूने मुझे समझा क्या है वो चमार हंसने लगा उसने कहा कि मैंने तो सोचा आप पंडित इतने उधार जूते पहने हुए हैं एक और हो जाएगा तो क्या हर्ज जिसने आत्मा तक के वो उधार ले लिए वो पैरों में जूते डालने में दूसरे के परेशान हो रहा है लेकिन पैरों का हमारे मन में मूल्य है आत्मा का को कोई मूल्य नहीं बुद्ध कहते हैं जो श्रद्धा से रही तुम किसे श्रद्धा कहते हो तुम किसे विश्वास कहते हो तुम अकेले घमनाए हुए हो तुम अकेले कप रहे हुँ? तुम किसी का सहारा पकड़ लेते हो लेकिन कौन कब किसका सहारा हुआ है इस संसार में स्वयं ही खोजना पड़ता है वस्तु क्या सत्य से भी ज्यादा मूल्यवान खोज है जो खोजता है ठीक से जिसकी खोज सम्यक है उसको सत्य तो मिल ही जाता है वो तो परिणाम है लेकिन तुम खोज से बचना चाहते हो तुम्हारी हालत उस छोटे बच्चे जैसी है जो गणित करता है और किताब उलट के पीछे लिखे उत्तर देख लेता है इसको तुम श्रद्धा कहते हो विधि नहीं करना चाहता उधार उत्तर ले लेता है लेकिन उधार उत्तर आ जाने से भी गणित हल नहीं होता विधि तो जाननी ही पड़ेगी ये उधार उत्तर व्यर्थ है क्योंकि गणित का उपयोग यही था कि जब जीवन में प्रश्न तुम्हारे सामने खड़े हो तो तुम्हारे हाथ में विधि हो ताकि तुम उत्तर खोज सको अब उत्तर तुमने मुफ्त पा लिया विधि से तुम चुप गए गणित का अर्थ ही न रहा अब जीवन में जब भी कोई सवाल उठेगा और जीवन में कोई किताब थोड़ी है जिसको उलट कर तुम पीछे लिखे उत्तर देख लोगे स्कूल की किताबों में पीछे उत्तर लिखे होते जिंदगी की किताब में तो कहीं पीछे कोई उत्तर नहीं उत्तर खोजने होते यहां उत्तर निर्मित करने होते अपने खून से सींचने होते यहां प्राणों को चुकाते हो तो उत्तर मिलते एक बार अगर श्रद्धा की झोक तुम्हें पकड़ गई तुमने कहा हम क्या करेंगे जानकर बुद्ध पुरुषों ने जान लिया कृष्ण और क्राइस्ट ने जान लिया हम तो सिर्फ मान लेते तुम्हारी श्रद्धा जानना नहीं है मानना है और सत्य माना नहीं जा सकता केवल जाना ही जा सकता है सत्य इतना सस्ता नहीं कि तुम मान लो और मिल जाए खोजना पड़ेगा दुर्गम पथ है लंबी यात्रा है निश्चित कुछ भी नहीं मिलेगा भी ये भी कोई आश्वासन नहीं दे सकता ज्यादा ज्यादा कोई इतना ही कह सकता है कि मैं भी चला मैं भी भटका पहुंच गया आशा करता हूं तुम भी चलोगे भटकोगे गिरोगे उठोगे पहुंच जाओगे आशा हो सकती है आश्वासन नहीं हो सकता आशीर्वाद कोई दे सकता है आश्वासन कोई भी नहीं दे सकता कामना कोई कर सकता है कि प्रभु करे तुम पहुंच जाओ लेकिन पहुंचने के लिए कोई गारंटी नहीं दे सकता है सत्य कोई बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं और सत्य का कोई नियत घर नहीं है जहां मैंने उसे पाया वहां तुम उसे ना पाओगे क्योंकि तुम तुम हो मैं मैं हूं तुम्हारी राह थोड़ी अलग होगी तुम कहीं और से चलोगे क्योंकि तुम कहीं और खड़े हो मैं जहां से चला था वहां से मैं चला था तुम वहां से कभी भी ना चलोगे। तुम्हारा चलना तो वहीं से शुरू होगा जहां तुम खड़े हो जहां तुमने अपने को पाया है तुम्हारी राह मेरी राह कैसे होगी मेरी राह तुम्हारी राह कैसी होगी हां, तुम मुझसे कुछ सीख सकते हो मानने से कुछ सार सारना होगा तुम मेरे अनुभवों से कुछ सार ले सकते हो जो तुम्हें राह में चलने में सहयोगी हो जाएगा लेकिन राह नहीं ले सकते इसलिए बुद्ध ने कहा बुद्ध पुरुष केवल इशारा करते उनकी उंगलियों को पकड़ के मान के बैठ मत जाना उनके इशारे मंजिल नहीं चलना तुम्हें होगा यात्रा तुम्हें करनी होगी भटकना तुम्हें होगा सत्य को पाने में सत्य के मार्ग पर मिली हुई कठिनाइया अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि सत्य कोई वस्तु थोड़ी है जो बाहर रखी है उसकी खोज में ही तुम्हारे भीतर जो निर्मित होता है वही सत्य है उसकी खोज में सतत चेष्टा बार बार भटक के फिर फिर तुम लौट आते हो फिर फिर खोजते हो गिरते हो उठते हो हजार बार हाथ से सूत्र छूट जाता है फिर तलाशते हो इस सारी खोज में तुम्हारे भीतर को संगठित होने लगता है प्राण इस सारी खोज में तुम्हारे भीतर टूटे हुए बिखरे हुए खंड करीब आने लगते हैं। एक रासायनिक प्रक्रिया घटती एक कीमिया से तुम गुजर जाते हो तुम बिखरे टुकड़े में रह जाते तुम संगठित हो जाते हो तुम्हारे भीतर आत्मा का जन्म होता है वही आत्मा सत्य है सत्य की खोज में ही सत्य निर्मित होता है सत्य की खोज सत्य के जन्म की प्रक्रिया है सत्य कहीं तैयार होता तो हम दूसरों से उधार ले लेते रास्ते बना लेते नक्शे तैयार हो जाते दिशा सूचक निशान लगा देते मील के पत्थर गाड़ देते सब चीजें सरल हो जाती भीड़ चुपचाप चली जाती कुछ खोजना न पड़ता लेकिन सत्य बाहर नहीं है खोजते हो तुम तुम्हारे भीतर निर्मित होता है जैसे गर्भ में बच्चा निर्मित होता है ऐसे तुम्हारे भीतर सत्य का जन्म होता है प्रसव की पीड़ा से गुजरना ही होगा गर्भ को गर्भ के बोझ को ढोना ही होगा जब बुद्ध कहते हैं जो श्रद्धा से रहित, तो वो ये कह रहे हैं जो मान्यताओं से मुक्त थे जिसने विश्वास नहीं किया जो खोजने को तत्पर जो खोजेगा तो ही मानेगा जो खोज के पहले नहीं मानेगा इसका क्या अर्थ हुआ क्या इसका यह अर्थ हुआ कि जो अश्रद्धा से भरा है नहीं फिर तुम चूक जाओगे वही भूल भारत के पंडितों ने की उन्होंने समझा बुद्ध अश्रद्धा सिखाते। बुद्ध केवल इतना कह रहे थे कि श्रद्धा छोड़ो बुद्ध अश्रद्धा पकड़ने को नहीं कह रहे थे क्योंकि फिर अश्रद्धा ही श्रद्धा हो जाती तुम जिसे पकड़ लेते हो वही श्रद्धा हो जाती नास्तिक की भी श्रद्धा होती है, आस्तिक उसको अश्रद्धा कहता है नास्तिक के लिए तो वो श्रद्धा ही होती किसी कम्युनिस्ट से पूछो उसके लिए तो कालमार्स की कैपिटल वैसे ही है जिसे हिंदुओं के लिए वेद मुसलमानों के लिए कुरान और हिंदुओं का वेद तो हजारों साल की चोटें खा खा के थोड़ा नब गया है विनम्र भी हो गया कैपिटल अभी बड़ा नया वेद अभी बड़ी अकड़ से भरा है अभी समय की चोटें बहुत नहीं खाई अभी सौ साल ही हुए हैं इस किताब को लिखे हुए तो जैसे बच्चे में अकड़ होती सीमाओं का बोध नहीं होता सब कुछ को पालने का ख्याल होता है कुछ भी असंभव नहीं है ऐसी धारणा होती ऐसी ही अवस्था है ना तो हिंदू वेद को पढ़ते हैं ना कम्युनिस्ट कैपिटल को पढ़ते हैं। मुझे अब तक कोई कम्युनिस्ट नहीं मिला जिसने पूरी कैपिटल पढ़ी हो ना कोई हिंदू मिला जिसने पूरा वेद पढ़ा हो पढ़ने की जरूरत ही क्या है मानना जब हो तो पढ़ने की जरूरत क्या है मान लिया बात खत्म हो गई असल में मान लेने के पीछे यही तो छिपा है कि पढ़ने की भी झंझट कौन करे खोजने की भी झंझट कौन करे ठीक है ठीक ही होगा झंझट मिठी नास्तिक की भी श्रद्धा होती वो कहता ये है ईश्वर नहीं यह उसकी श्रद्धा है आस्तिक इसे अश्रद्धा कहता है क्योंकि आस्तिक की श्रद्धा है कि ईश्वर है अगर तुम नास्तिक से पूछो तो वो कहेगा कि आस्तिक जिसको श्रद्धा कहता है वो अश्रद्धा है वो नास्तिक के ईश्वर में अश्रद्धा है नास्तिक कहता है ईश्वर नहीं यही उसका ईश्वर है कभी तुमने गौर किया नास्तिक भी मरने मारने को उतारू हो जाता है ये बड़े मजे की बात है ईश्वर है ही नहीं तो अगर कोई आस्तिक ईश्वर के लिए मरने मारने को उतारू होता हो तो समझ में आता है कि चलो कम से कम इसका ईश्वर है तो नास्तिक भी मरने मारने को उतारू हो जाता है उसके लिए जो है ही नहीं विवाद करता है जीवन गमाता है आस्तिकों से ज्यादा भी नास्तिक विवाद में समय गवाते उन पूछे कि जो है ही नहीं उसके लिए तुम परेशान क्यों हुए जा रहे हो नहीं जो नहीं है इतने पर ही बात पूरी नहीं हो जाती इसे सिद्ध करना पड़ेगा इसके लिए प्रमाण जुटाने पड़ेंगे कि नहीं और जो कहते हैं कि है उनको गलत सिद्ध करना पड़ेगा क्योंकि श्रद्धा का मामला है अगर दूसरा कहे चला जाए कि है तो हमारी श्रद्धा को डगमगाहट पैदा होती संदेह पैदा होता कि कहीं हो ही ना इसलिए सारा इंजाम करना पड़ता नास्तिक को भी कि नहीं उसको नहीं के मंदिर बनाने पड़ते उसे इंकार के शास्त्र निर्मित करने पड़ते बुद्ध अश्रद्धा नहीं सिखा रहे हैं बुद्ध कह रहे हैं श्रद्धा ना हो बुद्ध ये कह रहे हैं कि तुम्हारा चित्त मान्यता से घिरा ना हो न इस तरफ ना उस तरफ जब जाना ही नहीं है तो हम निर्णय कैसे करें पता नहीं है पता नहीं ना हो, हमें पता नहीं तो हम अपने इस अज्ञान को किसी ज्ञान से ना ढांके आस्तिक का भी दावा वही है जो नास्तिक का है आस्तिक कहता है ईश्वर है यह हमें पता है नास्तिक कहता है ईश्वर नहीं है यह हमें पता है मगर दोनों को पता है बुद्ध कहते हैं सच में तुम्हें पता है थोड़ा सोचो थोड़ा मनन करो तुम्हें पता है तो पैर के नीचे जमीन की शक्ति मालूम होगी पता तो नहीं सुन रखा है कहा है किसी ने सुना है किसी से समझ लिया है मान भी लिया है माना क्यों है बुद्ध कहते हैं तुम्हारी सारी श्रद्धा के पीछे भय है तुम्हारी श्रद्धा भय का ही विस्तार है बिना ईश्वर को माने बड़ी कठिनाई है हजारों उलझने खड़ी हो जाती जो हल नहीं होती फिर किसने संसार बनाया फिर किसने यह सब सृष्टि रची प्रश्न प्रश्नों की कतारें खड़ी हो जाती है उत्तर नहीं मिलते और बिना उत्तर के बेचैनी होने लगती है ऐसा भी नहीं है कि श्रद्धा से उत्तर मिल जाते लेकिन उत्तर का आभास मिल जाता है उतने से ही आदमी राहत मान लेता है न सही सत्य सत्य का आभास ही सही थोड़ा भरोसा आ जाता थोड़ी सांत्वना हो जाती स्तिक की भी तकलीफ यही है उसकी तकलीफ यही कि ईश्वर को मानने से हजार प्रश्न खड़े होते दुनिया में दो तरह के लोग मैंने देखे एक है जिनको ईश्वर ना हो तो प्रश्न खड़े होते और एक है कि जिनको ईश्वर हो तो प्रश्न खड़े होते मगर दोनों की तकलीफ यह है कि ईश्वर के होने ना होने से उन्हें प्रश्न खड़े होते और कोई ना उत्तर चाहिए बिना उत्तर के सिर्फ प्रश्न में जीना बड़ा कष्ट है बड़ा दुभर है सिर्फ प्रश्न में जीना समस्या में घिरे सब तरफ से हाथ में कुछ भी सूत्र नहीं बड़ी हिम्मत की बात है सिर्फ दुस्साह प्रश्नों के साथ जी सकते और इसलिए सिर्फ दुस्साह ही सौभाग्यशाली कभी उनको उत्तर मिलते अगर तुमने उत्तर मिलने के पहले उत्तर मान लिए तो उत्तरों के आने की राह रोक दी अवरोध खड़े कर दिए इसलिए बुद्ध कहते हैं जो श्रद्धा से रहित है श्रद्धा से रहित का अर्थ है प्रश्नों को तो जानता है उत्तरों को कैसे मान ले सभी उत्तर एक जैसे हैं, कोई कहता है ईश्वर है कोई कहता है ईश्वर नहीं है मैं कैसे मान लू तो मैं चुपचाप बिना माने खड़ा रहता हूं मैं कोई चुनाव नहीं करता मैं कोई निर्णय नहीं लेता मैं कहता हूं खोजूंगा जब तक मैं न खोज लूंगा तब तक मैं कैसे कहूं कौन तुम तो मैं ठीक है हो सकता है दोनों गलत हो, हो सकता है दोनों ठीक हो, हो सकता है कोई एक ठीक हो कोई दूसरा गलत हो सभी कुछ संभव है खोजी कहता है स्या ऐसा हो शायद वैसा हो मुझे अभी पता नहीं इसलिए मैं किस पक्षपात में खड़ा हो जाऊं खोजी न हिंदू बनता है न मुसलमान न ईसाई न जैन न बौद्ध खोजी कहता मैं सिर्फ खोजी खोज की क्या जात खोज की कोई जात संभव नहीं है खोज का क्या वर्ण खोज का क्या नाम क्या विशेषण खोज का कौन सा मंजर है, कौन सी मस्जिद अपनी खोज के लिए सारा संसार खुला है खोजना है जिस दिन खोज लेंगे उस दिन घोषणा करेंगे उसके पहले घोषणा ना करेंगे खोजी के लिए धैर्य चाहिए श्रद्धा नहीं खोजी के लिए अभय चाहिए भय नहीं खोजी के लिए दुस्साहस चाहिए और एक गहन आत्मनिष्ठा चाहिए कि खोजूंगा शायद मिल जाए अपने पर भरोसा चाहिए तो जब बुद्ध कहते हैं जो श्रद्धा से रहित है वो ये कह रहे हैं कि वही श्रद्धा से रहित हो सकता है जिसे स्वयं के होने में श्रद्धा है श्रद्धा तुम दूसरे पर करो तो ये आत्म अविश्वास है श्रद्धा तुम अपने पर करो तो भीतर के दिए की जलने की संभावना है अब तुम फिर सोचो बुद्ध का क्या मतलब बुद्ध तुम्हें वस्तुता श्रद्धा से भरना चाहते इसलिए सारी झूठी श्रद्धा को खींच लेना चाहते वास्तविक श्रद्धा तो खोज की श्रद्धा है अन्वेषण की आविष्कार की पक्षपात की नहीं धारणाओं की नहीं विचारों की नहीं अधैर्य की नहीं अनंत धैर्य चाहिए और बुद्ध के वचन का यह भी अर्थ है कि जिसने अपने पे श्रद्धा की वो अगर किसी पर कभी श्रद्धा करेगा तो उसका कोई मूल्य है मेरे पास लोग आते एक मित्र आए उन्होंने कहा कि मेरे किए तो कुछ नहीं होता मैं सभी आप पर छोड़ता हूं मैंने कहा तुम छोड़ पाओगे तुम्हारे किए कुछ भी नहीं होता छोड़ पाओगे ये तुमसे हो सकेगा वो थोड़े चौंके थोड़े परेशान हुए मैंने कहा कि तुमसे जब कुछ भी नहीं होता तुम्हारे किए तो तुम इतना बड़ा काम करने चले आए तुम थोड़ा सोचो छोड़ा छोटे काम तुमसे नहीं हुए ये तो आखिरी काम है सब छोड़ देना तुम मुझ पे छोड़ रहे हो तुम्हें अपने पे भरोसा है उन्होंने कहा नहीं है इसलिए तो आपके पास आया तुम्हें अपने पे भरोसा नहीं है तुम्हें मुझ पे भरोसा कैसे होगा क्योंकि ही तो मुझे खोज के आओगे तुम अपनी आंखों से तो खोजोगे तुमने अपनी आंख पर भरोसा नहीं तुम्हारी आंख ने तुम्हें बहुत बार धोके दी तुम्हारी आंख इस बार भी धोखा दे रही हो तो क्या करोगे तो भीतर तो बना ही रहेगा तुम्हारी सभी श्रद्धाओं के भीतर संदेह छिपा है तुम लाखों पार करो ढांको सजाओ तुम्हारी श्रद्धा संदेह की सजावट श्रृंगार है मैंने उनसे कहा तुम कुछ दिन सोच के आओ बहुत गौर से समझना क्योंकि जब तुम कुछ भी करने में समर्थ नहीं किए तो आखिरी करना है ये तो केवल वही समर्थ हो पाता है जो बहुत कुछ करने में समर्थ हुआ है जिसे भरोसा आ गया है कि मैं कुछ कर सकता हूं वही ये कर पाता है समर्पण संकल्प की आखिरी ऊंचाई सिर्फ संकल्प वहीं ही समर्थ है समर्पण करने में और फिर तुम कहते हो कि मुझे तो अपने पे बिल्कुल भरोसा नहीं तो मैं तो सदा नंबर दो ही रहूंगा ना नंबर एक तो तुम ही रहोगे तुम्हारे द्वारा ही तुम मुझे देखोगे मैं तो दोयम ही रहूंगा प्रथम तो नहीं हो सकता प्रथम तो तुम ही रहोगे ये तुमने ही मुझे खोजा ये तुम ही मेरे पास आए ये तुमने ही निर्णय लिया कि सब छोड़ दें ये तुम्हारा ही निर्णय है इस पे तुम्हें भरोसा है अगर इस पे तुम्हें भरोसा है तो आत्म श्रद्धा होनी ही चाहिए भीतर अगर इस पे तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम मुझ पे कैसे श्रद्धा कर सकोगे बुद्ध ने कहा जो श्रद्धा से रहे थे इसका अर्थ है जो पर श्रद्धा से रहे थे आत्मश्रद्धा से जो भरा है और ऐसा व्यक्ति अगर कभी श्रद्धा करेगा उसकी श्रद्धा का कोई मूल्य है अर्थ है उसकी श्रद्धा में कोई बल है तुम अगर आत्मश्रद्धा से हीन हो फिर तुम किसी पे श्रद्धा कर लेते हो तुम्हारी श्रद्धा मूलता ही कमजोर है उसमें जड़े ही नहीं कागजी है इन कागज की नाव से कोई यात्रा होने वाली नहीं डूबोगे बुरी तरह डूबोगे और मजा ये रहेगा कि तुम समझोगे कि दूसरे ने डुबाया। मैंने उन सज्जन से यही कहा कि तुम केवल इतनी कोशिश कर रहे हो कि अब तुम जुम्मा अपने ऊपर न रख के मेरे ऊपर डालना चाहते हो तुम तो डूबोगे अब तुमने एक तरकीब निकाली कि इस आदमी के कमजोर कर दो जुम्मा की सब तुम पर छोड़ा अगर डूबे तो याद रखना तुम ही जिम्मेवार हो तुम डूबी रहे हो नाव डूबी डूबी हो रही है सब तरफ से पानी भरा जा रहा है घबराहट में तुम श्रद्धा कर रहे हो साबित नाव लेकर आओ वो कहने लगे नाव साबित होती तो आता ही क्यों तब उलझे नहीं साबित ना हो तो आने में कुछ अर्थ छूटी फूटी ना हो तो आने में कुछ अर्थ नहीं इसलिए बुद्ध ने पहली बात कही जो श्रद्धा से रहित यह श्रद्धा का बड़ा अनूठा सूत्र है जो पर श्रद्धा से मुक्त है वही धीरे धीरे आत्म-श्रद्धा खोजेगा अगर तुमने पर श्रद्धा को ही अपना आसरा बना लिया तो तुम धीरे धीरे भूल ही जाओगे की आत्मश्रद्धा की जरूरत है ये तो परिपूरक हो जाएगा ये तो ऐसा हुआ जिसे झूठा सिक्का हाथ में आ गया और तुमने असली समझ के मुट्ठी बंद रखी ये भरोसा काम में आने वाला नहीं ये भरोसा तो महंगा पड़ा जा रहा है ये तो न हो तो अच्छा डगमगा के चलना अपने ही पैर से चलना ज्यादा देर डगमगा के चलोगे ना गिरोगे फिर उठोगे धीरे धीरे डगमगाहट कम होने लगेगी धीरे धीरे थिर होने की कला सीखने लगोगे। अगर तुमने अपने पैरों से नजर ही हटा ली और दूसरे के पैरों पर नजर रख ली तो दूसरे के पैर कितने ही थिर होकर चल रहे हैं, वो तुम्हारे पैर नहीं और जो तुम्हारे पैर नहीं वो मंजिल तक न ले जाएंगे अपने ही पैर ले जाते हाँ दूसरे से इशारे सीखे जा सकते बुद्ध पुरुषों से सीखो लेकिन बुद्ध पुरुषों के कंधों पर बोझ मत बन जाओ तुम जिसे श्रद्धा कहते हो तुम समझते हो तुम बड़ी कृपा कर रहे हो तुम सिर्फ दायित्व तो फेंक रहे हो तुम कह रहे हो लो संभालो अब अगर कुछ हुआ तो जिम्मेवारी तुम्हारी अगर ठीक हुआ तो तुम्हारा अहंकार भरेगा कि देखो हमने ठीक आदमी में श्रद्धा की हमने श्रद्धा की ठीक आदमी ने और अगर डूबे तो तुम कहोगे इस आदमी ने डूबाया इस आदमी ने धोखा दिया ऐसे अहंकार खेल खेलता है इसलिए बुद्ध ने इसकी कोई जगह न छोड़ी उन्होंने कहा मेरे पास आओ तो आत्म श्रद्धा से भर के आना लड़का से पहले तो मेरे पास मत आना क्योंकि लंबी यात्रा ऐसा ना हो कहीं कि तुम मुझे अपनी बैसाखी समझो मैं किसी की बैसाखी नहीं हूं हां मेरे चलने को देखो मेरे चलने की कला को समझो कैसे पैर बिना डगमगाए पड़ते हैं ये देखो और समझो और कला सीखो लेकिन पैर अपने ही यात्रा उन्हीं से होनी अब दीपो भव अपने दिए खुद ही बनना होगा रोशनी जलाने की कला किसी से भी सीख लो लेकिन रोशनी तो अपने ही जलानी होगी आसरा मत ऊपर कर देख सहारा मत नीचे का यही क्या कम तुझको वरदान कि तेरे अंतस्तल में राग राग से बांधे चल आकाश राग से बांधे चल काल धसा चल अंधकार को भेद राग से साधे अपनी चाल भीतर है तुम्हारा संगीत न तो आकाश का सहारा मांगो न तो ऊपर का न नीचे का सहारा ही मत मांगो सहारा मांगना अपमानजनक है सहारे की बात ही तुम्हारे डुबाने का कारण बनी बहुत सहारे मांगे कहा पहुंचे धसा चल अंधकार को भेद राग से साधे अपनी चाल भीतर के संगीत को पकड़ने की जरूरत है जो तुम्हें चाहिए तुम्हें मिला हुआ है जरा पहचान बनानी जो चाहिए हो सकता है अस्त व्यस्त हो थोड़ी व्यवस्था जमानी जो चाहिए हो सकता है अराजक हो और तुम्हारी समझ में ही ना आता हो कि यहां क्या करें, थोड़ी समझ वहीं बढ़ानी वीणा तुम्हारे भीतर है तार अलग पड़े होंगे अलग पड़ी होगी खंड खंड में होगी खंडों को जोड़ना है ये भी हो सकता है बहुत बार ऐसा मैं देखता हूं बहुत लोगों के भीतर वीणा खंड खंड में भी नहीं है वीणा बिल्कुल तैयार है उनकी उंगुलियों की प्रतीक्षा कर रही लेकिन उनकी उंगुल बाहर खोज रही बाहर टटोल रही और जितना जीवन में अंधकार बढ़ता जाता है जितना जीवन में व्यर्थ का शोरगुल बढ़ता जाता है उतनी बेचैनी से वो बाहर दौड़ के खोज में लग जाते हैं कि कहीं कोई संगीत कहीं कोई सुराग कहीं कुछ मिल जाए सहारा और भीतर वीणा सड़ रही तुम्हारी उंगलियों की प्रतीक्षा में बुद्ध ने बड़ी अनुकंपा की कि तुम्हारे हाथ तुम्हारी तरफ मोड़ दिए बुद्ध ने कहा ले जाओ भीतर हाथ अपने मुझे मत टोलो मेरी वीणा मैंने भीतर पाई है तुम भी अपने वीणा इसी तरह अपने भीतर पाओगे इतना इशारा मुझसे समझो तुम मेरे संगीत को बजता देखते हो ये गुनगुनाहट तुम्हें सुनाई पड़ती जो मेरे भीतर हो रही ये मैंने अपने भीतर की वीणा पर उंगलियों को चला के पाई है तुम भी ऐसा ही करो बुद्ध पुरुषों के पीछे मत चलो बुद्ध पुरुषों ने जो किया है वह तुम भी करो अभी बड़े मजे की बात है अगर ठीक से समझो तो यही बुद्ध पुरुषों के पीछे चलना है। उनके पीछे न चलना अपने भीतर जाना यही बुद्ध पुरुषों के पीछे चलना है क्योंकि ऐसे ही वो अपने भीतर गए अगर तुम बुद्ध पुरुषों के पीछे चल पड़े बुद्ध पुरुष किसी के पीछे नहीं चले भूल हो गई बुद्ध ने किसी वेद पर श्रद्धा न रखी किसी उपनिषद पर आशरा न रखा बुद्ध ने अपना उपनिषद भीतर खोजा अब अगर तुम बुद्ध के वचनों पर श्रद्धा रख के बैठ जाते हो धम्म पर तुम्हारा वेद हो जाए बहुतों का हो गया है तो उल्टी हो गई बात बुद्ध धर्म जब चीन पहुंचा तो चीन के सम्राट वू ने कहा कि मैंने बड़े शास्त्र छब्बा के बांटे उसने कहा होली लगवा दो सब शास्त्रों को होली में डाल दो बुद्ध धर्म का एक बड़ा प्रसिद्ध चित्र है जिसमें वो धर्म पद को फाड़ के आग में डाल रहा है तो बोधिधर्म से ज्यादा बुद्ध के निकट कौन उतने करीब से बुद्ध को किसी ने कभी नहीं अनुगमन किया है और बुद्ध के वचनों को आग में डाल रहा है क्योंकि बुद्ध ने ही सारे शास्त्रों को आग में डाल दिया था अब यह उल्टी बात लगती लेकिन जरा भी उल्टी नहीं तुम कहोगे बोधिधर्म तो दुश्मन मालूम पड़ता बुद्ध का तो तुम चूग गए तो तुम धर्म की पहेली को समझने से चूक गए ये बोध धर्म ही उनका अनुयायी है यही उनको समझा किसी ने पहचाना जब ये आग में डालता होगा धर्म पद को तब बुद्ध ऊपर से फूल बरसाते होंगे मैं भी धम्मपद को आग में ही डाल रहा हूं जरा और ढंग से आग जरा सूक्ष्म क्योंकि तो बौद्ध धर्म ने जिस आग में डाला है उसमें से तो बचाया जा सकता है पानी छिड़क दो तो आग बुझ जाएगी जली बुझी किताब लेके भाग खड़े हो जाओ उसी की पूजा चलती रहेगी मैं कुछ और भी सूक्ष्म आग में डाल रहा हूं जिसमें से धम्म धम्म पद होके निकल ही ना सकेगा और तुम उसे बचा भी ना सकोगे क्योंकि तुम समझोगे की व्याख्या हो रही मैं जला रहा हूं शास्त्र को जलाने की यही तरकीब मैंने सोची आग में तो जलाएगा लेकिन जले नहीं लोगों ने बचा लिए पूरे न बचे अधूरे बचा लिए जो अधूरे जल गए थे आग में उनको प्रक्षिप्त करके जोड़ दिया और भी उपद्रव हो गए कुछ ऐसी आग से गुजारना है की शास्त्र जल भी जाए तुम बचा भी ना पाओ और जो भी शास्त्र में बचाने योग्य था वो बच भी जाए वो सदा बच जाता कोई आग उसे जला नहीं सकता धम्म पद आग में जलाया जा सकता है धर्म तो नहीं जलाया जा सकता धम्म पद जलाया जा सकता है धर्म को कैसे जलाओगे जो नहीं जलता वही धर्म नहीं जो सब जलने के पार बच जाता है वही धर्म इसलिए जो सासों को बचाने में लगा है उसे धर्म का पता ही नहीं जो बचाना पड़ता है जिसे बचाना पड़ता है वो तो धर्म है ही नहीं जो श्रद्धा से रहे थे बुद्ध ने किसी मंदिर किसी शिवालय में सिर न झुकाया इसलिए नहीं कि सिर झुकाने की तैयारी नहीं थी ये मंदिर ये शिवालय सिर झुकाने के योग्य न थे और यहां जो लोग सिर झुका रहे थे पंथी वे जरा भी सिर न झुका रहे थे वे सिर्फ एक झूठा खेल कर रहे थे एक अभी नहीं चल रहा था झुकते थे और जरा भी नहीं झुकते थे दैर और हरम में सर झुके सर के लिए यह नंग झुकता है अपना सर जहां वह दरो आस्था है और इन पंथियों को जिसने भी लिखा होगा बुद्ध की धारणा को समझ के ही लिखा होगा बुद्ध ने कहा है कि मंदिर और मस्जिद में सिर झुके अपमान है तुम्हारे भीतर के परमात्मा का तुम चैतन को चैतन्य को मिट्टी पत्थर के सामने झुका रहे तुम सम्राट को अपने ही बनाए खिलौनों के सामने झुका रहे हो ने कहा था मेरी मूर्तियों मत बनाना क्योंकि तुम बनाओगे तो तुम झुकने भी लगोगे तुम झुकोगे तो भूलोगी क्योंकि तुम्हारे भीतर असली मंदिर है असली परमात्मा है असली प्रतिमा है दर हरम में सर झुके सर के लिए यह नंग है यह अपमान है तुम्हारी गरिमा के योग्य नहीं झुकता है अपना सर जहां वह दरो वस्था है और वो दरवाजा और है जहां सर झुकना चाहिए वो दरवाजा तुम्हारे ही भीतर है वो गुरुद्वारा तुम्हारे ही भीतर है जहां सर झुकना चाहिए और जहां झुकना गरिमापूर्ण है बुद्ध ने श्रद्धा ही सिखाई लेकिन सम्यक श्रद्धा सिखाई और सम्यक श्रद्धा का अनिवार्य हिस्सा है कि सारी अंध श्रद्धा चली जाए पर श्रद्धा चली जाए आत्मवान बनो अपने तो बनो कम से कम अपने तो बनो फिर तुम किसी और के भी बन सकते हो जो अपने ही नहीं है वो दूसरों के बनने निकल पड़ते पहले कदम से ही राह भटक जाती जो श्रद्धा से रहे थे जो अकृत को जानने वाला है बड़ी बहमूल्य सुखती है जो अकृत को जानने वाला है अकृत बुद्ध कहते हैं निर्वाण को जो किया ना जा सके जो होता हो इस जगत में सब चीजें की जा सकती हैं, सिर्फ एक परमात्मा नहीं किया जा सकता वो तुम्हारे करने के बाहर वो तुम्हारा कृत्य नहीं अकृत है उसे तुम कर ना सकोगे इस जगत में सब किया जा सकता है समाधि नहीं की जा सकती इस जगत में सब किया जा सकता है और करने से सब पाया जा सकता है निर्वाण नहीं पाया जा सकता बुद्ध ने निर्वाण तब पाया जब वो कुछ भी ना कर रहे थे जिन्होंने भी पाया तभी पाया जब वे कुछ भी ना कर रहे थे इसका ये अर्थ नहीं है कि तुम आलसी होकर पहचान क्योंकि तुम्हारी व्याख्या बड़ी मजेदार है तुम अपनी तरकीब निकाल लेते सुनते ही तुम्हारे मन में य उठता है कि बस फिर तो ठीक फिर तो हम कुछ कर ही नहीं रहे तो फिर तुम सोचने लगते हो कि फिर मैं तुम्हें क्यों इतने उपद्रवों में ध्यान में और इस उसमें उलझाता हूं जब कुछ न करने से मिलता है तो तुम पहले ही भले चंगे थे कुछ भी नहीं कर रहे थे अब तुम तुम्हें और मैंने उलझा दिया ध्यान करो प्रार्थना करो बुद्ध को ना करने से मिला लेकिन ना करने की दशा बहुत करने से आती जब तुम कर कर के थक जाते हो तब आती जब कर कर के ऐसी घड़ी आ जाती है कि करना तुमसे गिर जाता है तुम संभाल नहीं पाते उसे तब आती कृत्य की आखिरी ऊंचाई पर अकृत की शुरुआत होती जब तक तुम्हें लगता है तुम कुछ कर सकते हो तब तक अकृत शुरू नहीं होता कभी डालो जो तुम कर सकते हो तभी तुम उस जगह आओगे उस परिधि पर जहां तुम्हें दिखाई पर अरे अब आगे मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता इस भेद को समझना एक आदमी तो कह सकता है मुझसे कुछ भी नहीं होता सिर्फ आत्म अश्रद्धा के कारण और एक आदमी कह सकता है अब मुझसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो उस पड़ाव पे आ गया है जिसके आगे अकृत शुरू होता है आलस्य से नहीं मिलता निर्वाण अकृत से मिलता है अकृत का अर्थ है क्रत के बाद क्रत के पार आलस्य का अर्थ है क्रत के पहले और अकृत का अर्थ है क्रत के बाद कर चुके सब करने की आखिरी चरम अवस्था आ गई ध्यान किया योग किया जप किया तप किया सब किया उससे बहुत कुछ मिलता है सिर्फ निर्वाण नहीं मिलता शांति मिलेगी आनंद मिलेगा बड़े सुख की तरंगें फैल जाएंगी बड़े गहन संगीत बजेंगे नाच आ जाएगा जिंदगी में उत्सव होगा अंधेरी रात कट जाएगी सुबह होगी बहुत कुछ मिलेगा निर्वाण नहीं मिलेगा निर्वाण का क्या अर्थ है फिर निर्वाण का अर्थ ही होता है जहां तुम मिट जाओ सुख मिलेगा तुम रहोगे शांति मिलेगी तुम रहोगे उत्साह होगा तुम रहोगे अभी थोड़ी सी कमी बाकी है तुम हो उतना ही कांटा भी गड़ा है वो कांटा भी जब निकल जाता है तो निर्वाण निर्वाण का अर्थ है जब तुम बुझ जाते हो निर्वाण शब्द का अर्थ बुझ जाना जब तुम बिल्कुल नहीं बचते तुम्हारा ना होना हो जाता है। समझो करत से तो तुम बढ़ोगे मैं हूं और मजबूत होता जाऊंगा धन कमाओगे तो मैं हूं योग करोगे तो मैं हूं क्योंकि मैं योगी हूं इतना योग किया सब करोगे तो मैं हूं ये मैं तो बड़ा होता जाएगा कृत से तो मैं बड़ा होगा कृत से तुम आत्मवान बनोगे अब तुम्हें बुद्ध की भाषा समझनी बहुत सरल हो सकती है अगर मेरी बात तुम्हारे ख्याल में आ जाए कृत से तुम आत्मवान बनोगे मैं हूं और एक ऐसी घड़ी आएगी जहां तुम पाओगे जो किया जा सकता था किया जा चुका लेकिन अभी कुछ और एक कदम बाकी जो किया नहीं जा सकता तुम तड़फोगे भागोगे दौड़ोगे लेकिन वो कदम किया नहीं जा सकता तुम विक्षिप्त होने लगोगे तुमने कभी सपना में ऐसा देखा जागना चाहते हो जाग नहीं सकते हाथ हिलाना चाहते हो हिला नहीं सकते आख खोलना चाहते हो खोल नहीं सकते कितने घबरा नहीं जाते हो कितने बेचैन नहीं हो जाते हो आंख भी खुल जाती तो छाती धड़कती रहती पसीना माथे पर बेहतर रहता दुख सपने देखा तुम कहते हो तुम कल्पना करो थोड़ा इस दुख स्वप्न से जिन्होंने योग की पराकाष्ठा साधी उनको जीवन में एक ऐसी घड़ी जागते जागते आती ये तो तुम्हारे सोते में घटता है कभी उनके जागते में घटता एक ऐसी घड़ी आती कि बस एक कदम और परमात्मा हो रहा और वो कदम नहीं उठता हाथ हिलाना चाहते हाथ नहीं हिलता छलांग लगाना चाहते हैं नहीं लगती सांस लेना चाहते सांस नहीं ले सकते और जागते में परिपूर्ण जागरूकता में बड़े होश में यह घटता है जैन फकीर कहते हैं निर्वाण के लिए उनका शब्द है द लास्ट नाइट आखिरी दुख स्वप्न जागते जागते तड़पते हो सीखते चिल्लाते हो कोई सहारा नहीं सब सुनने में खो जाता और बस एक कदम मंजिल के सामने खड़े हो द्वार खुला है एक कदम और सफल हो जाए मगर ये नहीं उठता नहीं उठता नहीं उठता अकृत आ गया निर्वाण आ गया क्या करते हो जब दुख सपने में ऐसा होता है कि तुम जाग नहीं पाते आंख खोलना चाहते हो आंख नहीं खुलती हाथ हिलाना चाहते हाथ नहीं क्या करते कुछ भी नहीं करते थोड़ी देर तरफ के शांत रह जाते हैं, जैसे ही शांत होते हो आंख भी खुल जाती है हाथ भी चल जाता है बस ऐसी ही घड़ी अंतिम पराकाष्ठा पे घटी पहले बड़ी चेष्टा चलती बड़ी चेष्टा चलती फिर थक के आदमी गिर जाता अपने किए होते नहीं तो करोगे भी क्या अपना किया पूरा का पूरा टूट जाता है गिर जाता है और जैसे ही तुम गिरते हो तुम तो अचानक पाते हो मंजिल पर आ गए जो करने से नहीं हुआ वो न करने से होता है भक्त इसको प्रसाद कहते हैं क्योंकि उनके पास परमात्मा है उनके पास परमात्मा की धारणा है वो इसको प्रसाद कहते हैं वो कहते हैं अपने की नहीं होता वो देता है बुद्ध इसको प्रसाद नहीं कह सकते उनके पास भक्त की भाषा नहीं वो कहते हैं अकृत अब तुम समझ लेना ये सिर्फ भाषा का भेद है बुद्ध कहते हैं अकृत क्योंकि परमात्मा तो है नहीं जो दे दे तुम कर नहीं सकते कोई देने वाला है नहीं होता जरूर है तब एक ही उपाय बिना किए होता है अपने आप होता है भक्त के पास भाषा है भाषा द्वंद चाहती है द्वैत चाहती है, भक्त के पास द्वैत है मैं और भगवान उसको सुविधा है वो कहता है मेरे की नहीं होता कोई हर्जा नहीं तू दे दे तेरे देने से हो जाता है बुद्ध अद्वैत की भाषा बोलना चाहते है इसलिए अकृत शब्द का उपयोग किया अकृत का अर्थ है मेरे की होता नहीं देने वाला कोई है नहीं किसी से मांगू ऐसा कोई है नहीं किसी को पुकारू ऐसा कोई है नहीं सुना विराट सुन्य आकाश तो चीखता हूँ चिल्लाता हूँ दौड़ता हूँ धापता हूँ सब करता हूँ करते करते करते करते एक चरम अवस्था आ जाती जिसके पार करने का उपाय नहीं रह जाता गिर जाता हूँ उसी गिरने में निर्वाण घटता है इसलिए बुद्ध ने निर्वाण को अनात्मा कहा करने तक आत्मा अत्ता फिर जब करना ही गिर गया उसी के साथ मैं भी गिर गया अनत्ता बुद्ध के इस अनत्ता शब्द को समझने में बड़ी कठिनाई हुई क्योंकि लोगों ने तो हद हो गई ईश्वर भी नहीं और आत्मा भी नहीं तो फिर अब नास्तिकता में और क्या कमी रही ये तो परम नास्तिकता हो गई जैनों को तो हिंदुओं ने बर्दाश्त भी कर लिया कम से कम परमात्मा को नहीं मानते चलो कोई हर्जा नहीं आत्मा को तो मानते 50 प्रतिशत आस्ते चला लो तो जैन चल गए बहुत ज्यादा नहीं चले लेकिन हिंदुओं ने बर्दाश्त किया फेकने योग्य न मालूम पड़े कि चलो एक कोने में बने रहेंगे लेकिन बुद्ध को तो बर्दाश्त करना ही असंभव हो गया तो इसमें तो सारी बात ही छोड़ दी सौ प्रतिशत नास्तिक मालूम हुआ पहले परमात्मा छीन लिया और आखिरी में अकृत के आत्मा भी छीन ली फिर अनकथा बची निर्वाण हुआ जैसे दिया बुझ गए ये आदमी तो महानास्तिक है इसलिए हिंदू बौद्धों से इतने नाराज रहे क्षमा नहीं कर पाए बुद्ध को अंबेडकर ने इसका ही बदला लिया जब हिंदुओं से उसको विरोध बढ़ता गया बढ़ता गया तो एक ही उपाय बचा पहले वो सोचता था कि ईसाई हो जाए मगर ईसाइयों से हिंदुओं का कोई खास विरोध नहीं ये कोई बात जैसी नहीं हो कई बार सोचा मुसलमान हो जाए ये बात भी जैसी नहीं क्योंकि मुसलमानों से झगड़ा जहां का हो विरोध कुछ खास नहीं अंत उसने तय किया कि बौद्ध होना चाहिए क्योंकि इससे कभी हिंदुओं का कोई मेल के सवाल ही नहीं उठता इससे बड़ा कोई विरोध ही नहीं हो सकता सिर्फ बदला लेने के लिए अंबेडकर बौद्ध हुआ और हरिजनों के एक समूह को बौद्ध कर लिया ये राजनीति थी बुद्ध धर्म लौटा भी तो न लौटने जैसा लौटा गलत आदमी के हाथों लौटा वैसे ही बुद्ध धर्म को भारी नुकसान हुआ और अंबेडकर उसे वापस लाया तो और नुकसान हो गया अब उसके लौटने के सब द्वार ही बंद हो गए लेकिन बुद्ध ने बड़ी परम शक्ति की बात कही है क्योंकि जब अकृत हो जाएगा तो मैं कैसे बचेगा मैं तो कृत्य का जोड़ है जो जो हमने किया है उसका ही जोड़ मैं है तुमसे कोई पूछे तुम कौन हो तो तुम कहते हो मैं इंजीनियर हूं डॉक्टर हूं चित्रकार हूँ कवि हूँ इसका मतलब तुम यही करते रहे हो। अगर तुमसे कोई कहे कि तुम ये करने की बात छोड़ो तुम सीधा बता दो कि तुम कौन हो क्या तुमने किया ही हम पूछ ही नहीं रहे तुम कविता करते हो हमें कुछ मतलब नहीं कविता करो कि ना करो डॉक्टरी करते हो कोई मतलब नहीं हमें तुम तो सीधा बता दो तुम कौन हो तो वो आदमी भी थोड़ा चकित होगा वो कहेगा फिर तो बताने का कोई उपाय ना रहा क्योंकि मैं कृत्य का जोड़ है कोई कहता है मैं चोर हूं यह भी कृत्य का जोड़ है कोई कहता है, मैं साधु हूं ये भी कृत्य का जोड़ है वो कहता इतने उपवास किए त्याग किए साधु हूं बुद्ध कहते हैं जहां तक मैं है वहां तक संसार है जहां अनकता का प्रारंभ होता है अकृत का और मैं नहीं वही निर्वाण है जो श्रद्धा से रहित जो अकृत को जानने वाला है जो संधि को छेदन करने वाला है बहुत बार तुमसे मैंने कहा है संध्या के लिए संधि बुद्धों से कहते दो विचारों के बीच दो होने के बीच न होने की संधि दो अहंकारों के बीच खाली जगह संधि जो संधि का छेदन करने वाला है जो हतावकाश है जिसको अब संसार में आने की कोई जरूरत नहीं रह गई जो अब वापस नहीं लौटेगा लौटने का कोई कारण नहीं रहा जिसने संधि पा ली द्वारी जिसने अकृत को जान लिया जो मिटी गया उसे वापस कैसे लाओगे जब तक हो तब तक वापस आना है जब तक मैं है तब तक पुनर्जन्म बुद्ध ने कहा है जब तक तुम हो तब तक बंधन क्योंकि तुम ही बंधन हो और ने कहा है कि बंधन संसार है संसार छोड़ो सन्यास स्वीकार करो ने कहा है वासना बंधन में वासना छोड़ो निर्वासना हो जाओ औरों ने कहा है संसार के विपरीत मोक्ष है बुद्ध ने कहा संसार के विपरीत मोक्ष नहीं मैं के विपरीत मोक्ष और बुद्ध ने बड़ी गहरी बात कही कि मैं ही संसार है मैं को छोड़ो बाकी कुछ छोड़े काम ना चलेगा धन छोड़ोगे क्या पकड़ लोगे संसार छोड़ोगे मोक्ष पकड़ लोगे क्योंकि तुम्हारे मैं की पकड़ मौजूद है वो कुछ भी पकड़ लेगी मैं को छोड़ो पकड़ को तोड़ो मैं की मुक्ति नहीं है मोक्ष मैं से मुक्ति मोक्ष है और जिसने कृष्णा को वमन कर दिया है वही उत्तम पुरुष स्वर्ग तो कुछ भी नहीं है छोड़कर छाया जगत की स्वर्ग सपने देखती दुनिया सदा सोती रही है मोक्ष तुम्हारा स्वप्न नहीं है तुम लाख चेष्टा करके भी मोक्ष की कोई धारणा नहीं बना सकते मोक्ष तुम्हारी कोई कामना नहीं तुम लाख विचार करके भी मोक्ष को समझ नहीं सकते मोक्ष तुम्हारा कोई लोभ का विस्तार नहीं इसलिए बुद्ध स्वर्ग और नर्क की बात नहीं करते सिर्फ निर्वाण की बात करते उन्होंने मोक्ष के लिए भी नया शब्द उपयोग किया है निर्वाण मोक्ष शब्द का भी उपयोग नहीं किया क्योंकि मोक्ष से ऐसा लगता है कि तुम तो बचोगे मुक्त हो जाओगे शब्द उन्हें खतरा दिखाई पड़ा जैसे एक आदमी जेल खाने में बंद है फिर मुक्त हो गया तो जेल खाने से बाहर हो गया आदमी तो रहेगा वही का वही रहेगा जो जेल के भीतर था लेकिन बुद्ध कहते हैं की जेल से तुम बाहर हुए की तुम न हुए तुम बचोगे ही नहीं तुम्हारा होने ही जेल खाना है ये जेल खाना कुछ ऐसा नहीं है कि तुमसे बाहर है और तुम इससे बाहर हो सकते हो ये जेल खाना कुछ ऐसा है कि तुम जहां रहोगे वही रहेगा ये तुम्हारे चारों तरफ चिपका है ये तुम्हारे होने का ढंग है ये बुद्ध को एक नया शब्द खोजना पड़ा निर्वाण निर्वाण का अर्थ है संसार तुम हो और जहां तुम नहीं हो वही मोक्ष सबके हृदय में सूल है सबके पगों में धूल है रुकना यहां पर भूल है पथ पर कहीं विश्राम के लिए सोना यहां अच्छा नहीं संसार है संसार है सभी दुख से भरे दुख से भरे होने के कारण स्वाभाविक सुख की आकांक्षा पैदा होती है सभी नरक में जी रहे नरक में जीने के कारण स्वभावतः स्वर्ग की कल्पना पैदा होती स्वर्ग की कल्पना तुम्हारे नरक का ही विस्तार है सुख की कल्पना तुम्हारे दुख का ही फैलाव है दोनों से मुक्त होना होगा नहीं तो नींद जारी रहती जिसे तुम सुख कहते हो वो ज्यादा से ज्यादा विश्राम है होना यहां अच्छा नहीं संसार है संसार है जिसे तुम सुख कहते हो वो नींद है जैसे तुम दुख कहते हो वो जैसे किसी ने नींद उछटा दी अच्छा नहीं लगता नींद का नींद का उछट जाना तुम फिर सो जाना चाहते हो दुख जगाता है सुख सुलाता है इसलिए जिन्होंने जीवन के सत्यों की गहरी खोज की है वे कहते हैं दुख सौभाग्य सुख दुर्भाग्य क्योंकि अगर तुम दुख के जागने में जाग जाओ तो तुम सत्य की खोज की यात्रा पर निकल जाते हो लेकिन अगर तुम फिर सुख खोजने लगो तो ऐसा ही समझो कि, कि किसी ने जगा दिया कुछ शोरगुल हो गया बाजार की आवाज आ गई सबक कोई कार निकल गई नींद टूट गई तुमने फिर करवट दे दी फिर कम्बल के भीतर छिप छिपके फिर तुम सो गए फिर तुमने सुख में अपने को लिया सुख एक तरह का विस्मरण एक तरह की निद्रा है दुख इस निद्रा में पड़ी हुई खलल सब ठीक चल रहा था दुकान अच्छी चल रही थी दिवाली की दशा थी अचानक दिवाला आ गए खलल पड़ गई स्वास्थ्य ठीक चल रहा था सब मजे से जा रहा था अचानक बीमारी आ गई खलल पड़ गई सब ठीक चलता था जैसा चलना चाहिए चलता था पत्नी मर गई पति मर गया खलल आ गई इस खलल का जो ठीक से उपयोग कर ले दुख का जो ठीक से उपयोग कर ले तो दुख ही तप हो जाता है दुख के दो आयाम है या तो तुम दुख के कारण फिर सोने की कोशिश करने लगते हो और भी जोर से शामक दवाएं खोज लेते हो फिर से नींद में डूबने की चेष्टा करते हो ये साधारण आदमी की चेष्टा है एक दूसरा आयाम भी है कि तुम दुख के जागरण को सौभाग्य मानते हो कि चले जगो जगे तो अब सोएंगे नहीं अब जागते ही रहेंगे अब इस जागने का उपयोग कर लेंगे जो दुख में जागने का उपयोग कर लेता उसका दुख तप हो जाता है दुख के दो आयाम है सुख और तप सोना और जागना विस्मृति और स्मृति होश और बेहोशी। दुख का कैसा तुम उपयोग करते हो इस पर तुम्हारे सारे जीवन का रूपांतरण निर्भर वही उत्तम पुरुष है जिसने दुख से जागने का काम ले लिया वही उत्तम पुरुष है जिसने जाग जाग के सारा श्रम किया जागने का और ऐसी घड़ी छूली जहां अक्रत का प्रवेश हो जाता है गांव हो या वन नीची भूमि हो या ऊंची जहाँ कहीं अरहत विहार करते हैं वही भूमि रमणीय फूलों में सौंदर्य नहीं सूर्योदय में सूर्यास्त में सौंदर्य नहीं सौंदर्य देखने वाले की आंख में तुमने भी इसे देखा होगा कभी तुम खुश होते हो प्रसन्न होते हो गुनगुनाते होते हो तब फूल ज्यादा सुंदर मालूम पड़ते कभी तुम उदास होते हो पीड़ित परेशान होते हो फूल बड़े कुंभलाए जरा जीन मालूम पड़ते कभी तुम प्रफुल्लित होते हो चांद नाश्ता मालूम पड़ता है बदलियों में और कभी तुम खिन्न मन होते हो हताश मन होते हो चांदी ढला ढला उदास उदास थका थका घसीटता घसीटता मालूम होता तुम्हारी वृष्टि में सब कुछ उसकी तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब कोई अरहत पुरुष अरहत बुद्ध का शब्द है अरहत का अर्थ होता है कि जिसने अपने सारे शत्रुओं से विजय पा ली अरि यानी शत्रु हत यानी हरा दिए जिसने सारे शत्रु हरा दिए जो विजयी हुआ जिसको जेना ने जिन कहा है उसको बुद्ध ने अरहत कहा है जिन जो जीत गया गांव हो या वन नीची भूमि हो ऊंची जहां कहीं अरहत विहार करते हैं वहीं भूमि वही भूमि रमणी अरहत का होना रमणी अरहत के होने में सौंदर्य है अरहत के होने में अपूर्व मंगलदाई उत्सव है जहां अरहद चलता है वही उसका उत्सव फैल जाता है तुम अरहत को मरुस्थल में नहीं बिठा सकते उसके मरुस्थल में भी फूल उगाते तुम अरहत को अकेला नहीं कर सकते उसके अकेले में परम नाद का आविर्भाव हो जाता है तुम अरहत को मार नहीं सकते उसकी मृत्यु में भी निर्वाण ही फलित होता है गांव हो या वन नीची भूमि हो या ऊंची जहाँ कहीं अर्थ विहार करते वही भूमि रमणीय चाहे गई चिंता मिट्टी मनवा बेपरवाह है जिनको कुछ ना चाहिए सोई साहन सा कबीर ने कहा है चाहे गई चिंता चाहे की छाया है मनवा बेपरवाह है जिनको कछू न चाहिए सोई वे वे सम्राट, सम्राट, चक्रवर्ती बुद्ध पैदा हुए, ने कहा कि या तो ये लड़का सम्राट होगा चक्रवर्ती या अर्त तत्व को उपलब्ध बुद्ध पुरुष होगा पिता बहुत चिंतित हुए लेकिन आठ ज्योतिषी उन्होंने बुलाए थे सारे साम्राज्य से सबसे बड़े ज्योतिषी बुलाए थे उनमें एक कोदन्ना नाम का युवक ज्योतिषी भी था सांस ने तो यह विकल्प दिया कि या तो यह चक्रवर्ती सम्राट होगा और या बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएगा सन्यासी होगा परम सन्यासी होगा लेकिन कोदन्ना ने कहा कि यह चक्रवर्ती सम्राट ही होगा पिता बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने कोदन्ना को भैंटों से भर दिया लेकिन कोदन्ना ने कहा ठहरू शायद नहीं ये होगा, यही मेरा मतलब, क्योंकि सिर्फ ही चक्रवर्ती सम्राट होते हैं। और तो कोई नहीं इसमें विकल्प है ही नहीं तब तो पिता बड़े दुखी हुए क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ज्योति था युवा था लेकिन इसकी आंख बड़ी पैनी थी और सच में ही इसकी आंख पहनी रही होगी क्या गजब की बात उसने कही होगा तो ये बुद्ध यही मेरा मतलब तो भी, भी नहीं देता ये होगा तो बुद्ध पुरुष लेकिन वही एकमात्र ढंग है चक्रवर्ती होने का और तो कोई ढंग ही नहीं चाहे गई चिंता मिठी मनवा बे बेपरवाह जिनको कछूना चाहिए सोई साहन साह स्वामी राम अपने को बादशाह कहते थे था उनके पास कुछ भी नहीं जब वो अमेरिका गए और वहां भी उन्होंने अपनी ये बात जारी रखी तो यहां भारत में तो चलती वहां लोग बड़ी हैरानी हुई बादशाह है अमरीकी प्रेसिडेंट भी उनसे मिलने आया था तो उसने भी कहा कि जरा और तो सब ठीक आपके पास कुछ दिखाई नहीं पड़ता बादशाह कैसे उन्होंने कहा इसीलिए इसीलिए कि मेरे पास कुछ भी नहीं छा है गई चिंता मीठी मनवा बेपरवाह है जिनको कुछ होना चाहिए सोई साहन सा मैं सम्राट हूं क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं जिनके पास कुछ है उनके पास सीमा है उनके साम्राज्य की परिधि जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके पास शून्य का साम्राज्य असीम साम्राज्य वे चक्रवर्ती गांव हो या वन नीची भूमि हो या ऊंची जहाँ कहीं अरहत रमणी, ऐसे रमणी वन है जहाँ सामान्य जन नहीं रमते वितराग पुरुष ही वहां रमते जिन्हें काम भोगों की तलाश नहीं रहती दर पर सौंदर्य छाया है चारों तरफ तुम जो देखते हो वो तुम्हारी सीमा की खबर है उससे अस्तित्व का कुछ संबंध नहीं तुम्हें जो दिखाई पड़ता है वो तुम्हारी दृष्टि की खबर है यहां पर फूल के भीतर फूल किरणों के भीतर किरणें छिपी यहां रूप के भीतर रूप और रूपों के अंततः अरूप छिपा है यहां सौंदर्य ही सौंदर्य की वर्षा हो रही अगर तुम वंचित रह जाते हो तो कहीं भूल तुम्हारी है यहां बूंद के पीछे बूंद और सारी बूंदों की पंक्तियों के अनंत पंतियों के पीछे सागर छिपा है कितना तुम पाते हो यह तुम पर निर्भर है कि कितना तुम पी सकते हो तुम्हारा पात्र कितना मेघ तो बरसते असीम को बरसा जाते तुम्हारे पात्र में लेकिन उतना ही पड़ता है जितना तुम्हारा पात्र संभाल पाता है जैसे तुमने पत्थर कंकड़ों का जगत समझा है वही परमात्मा भी छिपा है और जहां जहां तुम्हें सीमा दिखाई पड़ती वहीं असीम का नर्तन चल रहा है जहां तुम्हें स्वर सुनाई पड़ते हैं वहीं उस शून्य का नाद भी गूंज रहा है तुम जैसे सूक्ष्म होने लगोगे वैसे ही सूक्ष्मतर सौंदर्य की परतें उघरने लगती तुम जितने स्थूल होते चले जाते हो उतना ही जीवन कुरूप होता चला जाता है रमणीय ऐसे वन हैं, जहां सामान्य जन नहीं रमते रम ही नहीं सकते वे वहां से गुजर भी जाते तो भी उन्हें दिखाई नहीं पड़ता कभी कभी वे वहां पहुंच भी जाते तो भी उन्हें पता नहीं चलता कि कहा पहुंच गए बुद्ध पुरुषों के पास पहुंच के भी कुछ लोग खाली हाथ खाली हाथ ही लौट जाते इस संसार में बहुत कुछ घट रहा है तुम्हें ऐसा मत मान के बैठ जाना कि जो तुमने जाना है बस इति आ गई इति तो आती ही नहीं शास्त्रों की इति आती है जीवन के शास्त्र की कोई इति नहीं न कोई आदि है न कोई अंत है सदा मध्य है यहां और जितना खोजोगे उतने पाते चले जाओगे सीमा कभी आती ही नहीं खोजते खोजते खोजने वाला ही मिट जाता है सौंदर्य इतना घना होने लगता है कि तुम बचते ही नहीं भरते भरते पात्र पिघल जाता है भरते भरते पात्र मिट जाता है लेकिन भरना नहीं मिटता कौन सारों का यह गाता हुआ सादाब सकूत यह हवाओं में लरसता हुआ रंगीन खुमार यह सरोवर ये के दरख्तों की बुलंदी का विकार बज रहा है मेरे महबूब मेरे दिल का तार कोई तारो का यह गाता हुआ सादा सकूत पहाड़ों की गीत गाती शांति यह हवाओं में लरसता हुआ रंगीन खुमार हवाओं में कपती डोलती कुमारी मस्ती यह सनोवर के दरख्तों की बुलंदी का विकार ये ऊंचाइया सनोवर के दरख्तों की यह आकाश को छूने की आकांक्षाएं रहा है मेरे महबूब मेरे दिल का तार जैसे जैसे तुम्हें पहाड़ों का संगीत सुनाई पड़ता है वृक्षों की का अनुभव होता है जैसे जैसे तुम्हें हवाओं में डोलती मस्ती का थोड़ा सा स्वाद आता है वैसे वैसे तुम्हारे भीतर उस प्यारे का तार भी बचने लगता है उस एक तारे पर किसी की उंगलियां पड़ने लगती इसकी शुरुआत तो है इसका अंत कोई भी नहीं रमणी है ऐसे वन जहां सामान्य जन नहीं रमते नहीं कि सामान्य जनों को वहां पहुंचना असंभव है वो पहुंच के भी नहीं पहुंच सकते उनकी आंख ही चूक जाती उनके पास देखने का ढंग नहीं सलीका नहीं उनके पास देखने की शैली नहीं उनके पास ध्यान नहीं सौंदर्य को जानना हो तो ध्यान चाहिए सत्य को जानना हो तो ध्यान चाहिए सेवतों को जानना हो तो ध्यान चाहिए ध्यान के बिना कुछ भी उपलब्ध नहीं ध्यान यानी पात्रता ध्यान यानी अपने भीतर अवकाश जगह वित्राग पुरुष ही वहां रमते क्यों वित पुरुष क्यों जिन्हें काम भोगों की तलाश नहीं क्योंकि जब तक तुम्हारे मन में काम भोग की तलाश है तब तक तुम्हें इस फूल का दर्शन होगा ऐसा समझो कि एक लकड़हारा जाता है जंगल में सनोवर के आकाश को छूते वृक्ष उसे केवल लकड़ियां दिखाई पड़ती हैं जिनका ईंधन बनाया जा सकता या एक मूर्तिकार जाता है उसे उस वृक्ष में मूर्तियां छिपी हुई दिखाई पड़ती हैं जिनको उगाड़ा जा सकता है या एक चित्रकार जाता है या एक कवि जाता है तो अलग अलग अनुभव होते हैं वृक्ष वही है और जब कोई अरहत पहुंच जाता उस वृक्ष के नीचे तो जो उसे दिखाई पड़ता है सिर्फ उसे ही दिखाई पड़ सकता है मैं बिल्कुल शब्द सा कोई प्रतीक का उपयोग नहीं कर रहा हूं शब्द सा ऐसा सच है जो तुम्हें दिखाई पड़ता है वो तुम्हारी देखने की सीमा की खबर है जो अर्थ पुरुषों को दिखाई पड़ता है उसकी कोई सीमा नहीं उन्हें छोटा सा गुलाब का फूल भी परमात्मा का पर्याप्त प्रमाण हो जाता है तुम्हारी दृष्टि पर एक सुंदर स्त्री तुम्हें दिखाई पड़ती सुंदर पुरुष दिखाई पड़ता है तब तक्षण वासना जगती एक अर्थ पुरुष को भी सुंदर स्त्री दिखाई पड़े तो वासना नहीं जगती प्रार्थना जगती एक धन्यवाद का भाव आता है एक अनुग्रह का भाव आता है अगर अर्थ पुरुष भक्त हो तो परमात्मा को धन्यवाद देता है कि तूने सौंदर्य बनाया अगर अरहत पुरुष भक्त न हो तो धन्यवाद देता नहीं कोई प्रार्थना नहीं उठती कोई शब्द नहीं बनते लेकिन एक अहोभाव एक धन्यता का भाव धन्यवाद नहीं क्योंकि धन्यवाद देने को कोई भी नहीं लेकिन धन्यता का भाव कि धन्य धन्यहोभागी होना ही इतना बड़ा अहोभाग है और चारों तरफ सौंदर्य से भरे होने चारों तरफ सौंदर्य से घिरे हो तुम पर निर्भर करता है तुम कहां हो ये तुम्हारा चुनाव है तुम जहां हो वहीं सब कुछ बदल सकता है सिर्फ तुम्हारा चुनाव बदले ऐसे रमणी वन हैं जहां सामान्य जन नहीं रमते वितराग पुरुष ही वहां रमते लेकिन उस रमणीता को खोस तुम तभी पाओगे जब मन से वासना गिर जाए क्योंकि वासना तो बड़ी स्थूल है वो तो बड़ी ओछी बात तो उलझी रहती उसकी नजर ही ओछी रहती उस नजर से वो पार जा ही नहीं सकती अगर वासना से भर के तुमने किसी देह को देखा, तो का का ऊपर आकार ही तुम्हारी पकड़ में आएगा। अगर तुमने निर्वासना से भर के किसी को देखा तो हड्डी मांस जाके भीतर छपा हुआ जो चैतन्य उसकी तुम्हें झलक में देखी अब तुम थोड़ा सोचो अगर तुम्हारा मन निर्वासना से भर जाए तो चारों तरफ कितने चिराग कितने चिन्हमय दीप चारों तरफ कितनी मसाले जल रही चैतनी की दिवाली प्रतिक्षण हो रही है उत्सव चल ही रहा है यह महोत्सव को भी समाप्त नहीं होता क्षण भर को विराम नहीं पड़ता एक फूल झड़ता है तो हजार खिल जाते हैं एक द्वार बंद होता है तो हजार खुल जाते हैं ये महोत्सव चलता ही चला जाता है पुरुष इस महोत्सव में जीता है निश्चित ही ऐसे रमणीय वन है जहाँ सामान्य जन नहीं रमते केवल वीतराग पुरुष ही रमते आज तक।